देवी भागवत चौथा स्कंद शुक्राचार्य के द्वारा दैत्यों को श्राप शुक्राचार्य ने कहा प्रहलाद जिस बलि से वामन रूपधारी विष्णु ने बात की थी वह तुम्हारा पौत्र इस समय संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य है डर कर गुप्त रूप से समय व्यतीत कर रहा है एक समय की बात है वह गधहे का रूप धारण करके किसी सोने घर में खड़ा था इंद्र के भय से मन में घबराहट मची थी इतने में इंद्र पहुंचे और बार बार बलि से पूछने लगे तुमने गधे का रूप क्यों बना लिया? तुम संपूर्ण लोकों के के भोक्ता और दैत्यों हो। राक्षसेश्वर क्या तुम्हें गधे का रूप बनाने में लाज नहीं लगती है इंद्र का उपरियुक्त वचन सुनने के पश्चात दत्तराज बलि ने उनका उत्तर दिया था सतकृतों इसमें शोक और लज्जा की क्या बात है जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके यहाँ पधारे थे वैसे ही मैंने गर्हे का रूप बना लिया है यह सब कुछ सम, समझ कर हेर फेर है जिस प्रकार तुम भी ब्रह्म हत्या के डर से कमल में छिपकर समय व्यतीत कर चुके हो उस समय तुम्हें महान क्लेश भोगना पड़ा था वैसे ही मैं भी गर्हे का वेश बनाकर स्थित हूँ पाक शासन दैव की अधीनता स्वीकार करने वाले को क्या दुख और क्या सुख सभी समान है यह निश्चय है स्वतंत्र है वह जैसा चाहता है वैसा ही कर लेता है। शुक्राचार्य कहते हैं इस प्रकार बलि और इंद्र ने परस्पर सार गर्भित बातें की उस बातचीत से उनके मन में पूर्ण संतोष हो गया तदनंतर वे अपने अपने स्थान को पधार गए प्रारब्ध को प्रबल सिद्ध करने वाली यह कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई देवता दैत्य और मानवों से भरा पूरा यह सारा जगत देव के अधीन है